आपने एक शब्द सुना होगा जीवन दो दिन का वाक्य संत महापुरुष कहते जीवन दो दिन का मैं कभी कभी सोचता था कि इसका क्या अर्थ हुआ कितना ही अल्पायु किसी का जीवन रहा हो पर दो दिन से तो ज्यादा होता ही है साठ सत्तर साल तक जिए तो भी जीवन दो दिन का इसका अर्थ है कि सचमुच जीवन दो ही दिन का है एक जन्म का दिन एक मृत्यु का दिन पर इन दो के बीच में जो समय है उसी का नाम जीवन है दो दिन का तो इस जीवन में जो जीवनोपयोगी कार्य न कर सके उसके लिए रोना चाहिए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ जी ने तो राम जी को पा लिया भगवान को पा लिया जीवन में भगवान को पाया और भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग किया सोच योग दशरथ नृप नाही निज विज्ञान प्रकाश ज्ञानोपदेश दिया देह नश्वर है पर एक संत का वचन है महापुरुष का वाक्य है मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और मौत स्वरूप को छू नहीं सकती स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी जहाज में यात्रा कर रहे थे तूफान आया सभी यात्री घबराए पर स्वामी राम अपनी मस्ती में बोले कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफा से क्यों ना खुदा तू लहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू देखो बचपन मिटा जवानी आई पर हम नहीं मिटे जवानी चली गई बूढ़ा पाया हम नहीं मिटे तो जब बचपन के मिटने से हम नहीं मिटते जवानी के मिटने से हम नहीं मिटते तो जब मृत्यु शरीर को मिटाएगी तो हम कैसे मिटेंगे हमने बचपन को भी देखा जवानी को भी देखा बुढ़ापे को भी देखा अगर देखने का अभ्यास हो जाए तो जब वह क्षण आएगा तो हम मौत को भी देखेंगे पर मौत हमें मिटा नहीं सकेंगे मौत जिसे मिटाएगी वो मैं हूं नहीं और जो मैं हूं उसे मौत मिटा नहीं सकती इसलिए यह स्वरूप ज्ञान गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया अब उपाय क्या है अंतिम संस्कार तेल कड़ा हमें महाराज दशरथ का शव रखा गया गुरुजी ने आदेश दिया भरत और शत्रुघुन को बुला के लाओ दूत भेजे गए और यह कह दिया कि मार्ग में ये समाचार मत देना क्या हुआ और कैसे हुआ और ये देखो व्यवहारिकता भी सीखनी चाहिए कब कौन सी बात कहें और कितनी कहें और क्या कहें और क्या ना कहें गुरुजी ने कहा कि ज्यादा नहीं इतना कहो भरत सन गुरु बुलाई पठ दो भाई गुरु गुरु बुलाई पठ do bha guru bola pate do bha do jo bola pate eh eh pate padhe देव ने बुलाया है दूत गए इसका अर्थ यह है कि गुरुजी ने जितना कहा उतना ही करो गुरुजी के कहने में और वैद्य के कहने में देखो गुरुजी के कहने में अपनी अकल लगाएंगे तो साधना नष्ट हो जाएगी जीवन नष्ट हो जाएगा और वैद्य के कहने में अपनी अकल लगाई तो शरीर नष्ट हो जाएगा जैसे वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो समय से दवा लिया करो अब वो वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन अब उसने अकल लगाई क्या बोला थोड़ी देर बोला क्यों वैद्य जी लौकी ले सकते हां लौकी खा सकते फिर चला जाए और पालक खा सकते हाँ वो भी फिर थोड़ी देर में परवल हां हां वो भी और टिंडा खा सकते हैं फिर बोला मूंग की दाल खा सकते हैं वैद्य जी बोले कि तुम तो हमारी खोपड़ी ना खाओ जो खाना हो सो खाओ गुरुजनों के संकेत समझने चाहिए वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन पर उसने इतनी गड़बड़ी नहीं की और सोचने लगा कि वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया हल्का तो हल्का कौन कौन सा पदार्थ हल्का है तो अब उसने अपनी अकल लगाई हल्का मिट्टी से पानी हल्का है क्यों मिट्टी डालो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती पानी ऊपर आ जाता जो मिट्टी पर तैरे वो पानी जो मिट्टी पर तैरे वो पानी तो पानी मिट्टी से हल्का है और जो पानी पर तैरे वो पानी से हल्का है घी तेल पानी पे डाल दो पानी नीचे घी तेल ऊपर तैरता है तो जो मिट्टी पर तैरे पानी वो मिट्टी से हल्का और पानी पर जो तैरे घी तेल वो पानी से हल्का आह और जो घी तेल में तैरे पूड़ी सबसे हल्का हो जाए। बोलो इसलिए मात तो पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी जो कहा है उसको मानना चाहिए बिना विचार के इसीलिए तो हम लोग गुरुजनों को सिर झुकाते हैं सिर झुकाने का मतलब हमने अपनी अकल आपके चरणों में चढ़ा दी अब आप जो कहो गुरु जी ने कहा इतना ही कहना गुरु बुलाए पठे दो भाई और नृपुदी कतों कहे से जन काहु और महाराज दशरथ के निधन का समाचार मार्ग में किसी को मत बताना भरत जी को भी मत बताना ठीक है यहाँ तो यह दशा और वहा अनरथ अवध अवधि अनरथ अवध अरम भिऊ जबते खुश गुनि भरत कौत खुशगुन देख रात भयानक सपना सपन या नही कटुपोती कल्पना कटु पोत कल्पना परसोता कुशल मात के तो परिज्ञान भाई कुशल बात तो तो नाना विप्रजिमा पपुता प्रजिमारे दिल दुर्गा विप्रजमा दिल अयोध्या में जब से यह अनर्थ पूर्ण दुखद घटनाएं क्रम से आरंभ हुई हैं तभी से भरत जी को अपशकुन होते हैं रात्रि में भयावने स्वप्न दिखाई देते हैं और भयावने स्वप्न देखकर भयभीत भरत अनेक तरह की कटु कल्पनाएं करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कहीं वह ऐसा तो नहीं हो गया लेकिन इस इन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हृदय को शांति देने का उपाय एक है क्या रुद्राभिषेक करें भगवान शिव का अभिषेक ब्राह्मणों का भोजन उन्हें अन्नदान दक्षिणा से पूजना शिव जी का अभिषेक करना ब्राह्मणों से प्रार्थना करते महिदेव वृंद आशीर्वाद दें जिस अनिष्ट की आशंका मन में हो रही है वे अनिष्ट ना हो माता पिता परिजन कुशल रहें हे शंकर भगवान आप ऐसी कृपा करें उसी समय अच्छा इस प्रसंग में एक मैं निवेदन करूं शंकर भगवान का अभिषेक भरत जी ने किया है अब भरत जी से निर्मल चरित्र और कौन होगा विप्रवृंद का पूजन करते हैं श्री भरत शिव अभिषेक करते हैं और परिणाम यह चाहते हैं कि माता पिता परिजन कुशल रहे भाई कुशल रहे पर विचित्रता यह है कि इस अभिषेक के बाद इस प्रार्थना के बाद जब श्री भरत अयोध्या आए कोई कुशल मिला माताएं विधवा हूं पिता छोड़कर प्रस्थान कर गए भाई बन को चले गए परिजन बिलखते हुए मिले तो क्या यह कथा संदेश यह देती है कि ऐसे सात्विक अनुष्ठानों पर भरोसा न किया जाए नहीं इसके गंभीर पक्ष पर थोड़ा हम लोग चिंतन करें रुद्राविश्य सफल नहीं हुआ देखो चलो और किसी से काहे को पूछा शंकर जी से ही पूछा शंकर भगवान के बारे में क्या कहा जाता है भाव्यू में टिश कहीं त्रपुरारी शंकर भगवान भावी को मिटा सकते हैं और अयोध्या में जो घटना घट गट रही उसके मूल में भावी ही है सो भावी वसन अचाल अंत ही पछतानी पुछय सोई रचिन उपाऊ भावी बस न जान कठुरा तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम को तुक ले अयोध्या में जो इतनी दुखद घटनाएं घट गट रही हैं उन सबके मूल में भावी है और भावी को शंकर भगवान मिटा सकते हैं भावियो मेट सकई त्रिपुरा तो प्रश्न यह है कि भरत जी ने प्रार्थना की तो शंकर जी ने यह भावी क्यों नहीं मिटाई अच्छा चलो भरत जी की बात जाने दो दशरथ जी भी किससे प्रार्थना करते रहे कि राम वन न जाए यही कहते हैं आसुतोस तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जन ज्ञानी हे शंकर भगवान आप आसुतोस हैं अवधर दानी हैं और ये भावी का संकट हमें हैरान कर रहा है तुम प्रेरक सबके हृदय सोमती राम ही देहु भूरत मोरत राह परिहन शील सने दशरथ जी भी शंकर भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट को बिटा दे राम जी के हृदय में प्रेरणा कर करने कि भी मेरा वचन न मानकर भवन में ही रहे वन में न जाए दशरथ जी भी शंकर जी से प्रार्थना कर रहे और भरत जी भी रुद्राभिषेक कर रहे वे भी शंकर जी से प्रार्थना कर रहे पर भावी मिट्टी फिर भी नहीं अच्छा राम जी भी किसकी पूजा करते पूज पार्थिव नायव माथा फिर भी भावी नहीं मिट रही शंकर भगवान कृपा करके यह तो बताएं कि भावी आपने राम जी के घर में जो भावी आई वह आपने मिटाई क्यों नहीं शंकर जी बोले ये तो राम जी के घर की भावी है हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते हैं कैसे कहा सती जी को हमने बहुत समझाया भांति अनेक संभु समझावा भावी बस बसन ज्ञान उरा भी भावी शंकर भगवान कहते हैं उनके घर राम जी के दशरथ जी के घर की भाभी क्या मिटाते हम अपने घर की भाभी नहीं मिटा पाते अच्छा भोलेनाथ तो ये जो प्रचार है क्या भावी मिटा देते हैं भावियु मैट सकहीं त्रपुरारी तो यह प्रचार क्या असत्य है नहीं शंकर जी ने कहा कि प्रचार बिल्कुल सत्य है मैं भी आपसे कहता हूं कि शंकर भगवान भावी मिटा सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं प्रचार पूरी तरह सत्य है आप बिल्कुल अश्रद्धा न रखें पर यहां क्यों नहीं भावी इसलिए शंकर जी के कहने का भाव यह है कि देखो भावी दो तरह की होती है एक प्रारब्ध जन्य भावी पूर्वकृत पाप का परिणाम भाग्य का भोग बनकर संकट के रूप में इस जन्म में सामने आवे ये प्रारब्ध जन्य भावी है और एक भावी और है हरी इच्छा भावी बलवाना हरी छा भाभी बलबाना हरी इच्छा भाभी बलवाना हरी इच्छा भाभी भाभी भाभी बलवाना इच्छा भाभी भाभी बलवाना माना इच्छा भाभी भाभी भाभी बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय महाराज श्री विराजमान है यह हम लोगों के लिए बड़े आह्लाद और आनंद की बात है महाराज के पावन सानिध्य में हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तो इस बात को विशेष रूप से हृदयंगम करें भावी दो तरह की होती है दुर्भाग्य जन्य भावी भावी मानव संकट होनी दो तरह की एक तो दुर्भाग्य से आवे वह भावी और दूसरी हरि इच्छा भावी बलवाना भगवान की इच्छा सम्मिलित हो तो शंकर जी कहते हैं कि भाग्य के कारण आए हुए संकट को मैं मिटा सकता हूं भाव्यू मैट कहीं त्रिपुरा दुर्भाग्यजन्य भावी को मैं मिटा सकता हूं लेकिन जिस भावी में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाए उसे मैं नहीं मिटा सकता फिर तो भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा है तो कहा कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो किसी दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और हमारे यहां भी सती जी ने जो हमारी बात नहीं मानी वह भी हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत संभ सुजाना जब दुर्भाग्य जन्य संकट अनुष्ठान आदि पवित्र कर्मों के द्वारा भी न मिटे तो यह समझना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा है एक सज्जन बोले यह भी कोई भगवान की इच्छा है प्रताप भानु को रावण बना दिया क्या पाप किया था प्रताप भानु प्रताप भानु जैसा पवित्र योग्य आदमी रावण बन गया हमने कहा आप जरा थोड़े दूसरे ढंग से सोचें क्या हमने कहा कि रावण ही तो बना हाँ क्यों बना दिया उसकी गलती क्या थी हमने कहा आज भी श्री रामलीला का आयोजन होता है तो आप रावण किसी अरे गहरे को बनाओगे कि किसी योग्य को ही बनाओगे तो आज भी रामलीला के लिए खोजोगे कि कोई योग्य पात्र मिले जो रावण बनने लायक हो तो जब आज की लीला में भी हम किसी योग्य व्यक्ति को ही रावण बनाते हैं और जब राम जी ही अवतार लेकर लीला करने आ रहे हो तो उनके सामने खड़े होने वाला शत्रु कम से कम प्रताप भानु जितनी योग्यता रखता हो तब उसे वह अवसर मिलेगा ऐसे पूर्ण भगवान की इच्छा है और जब भगवान की इच्छा हो तो संत कौन भक्त कौन प्रयास तो करे पर एक सीमा आने पर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा बना दे शंकर जी कहते हैं कि भरत जी की प्रार्थना मैंने सुनी पर हरी इच्छा है दशरथ जी का भी निवेदन मैंने सुना पर हर इच्छा है हर इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शम्भ सुय हृदय विचारत शम्भु सुना हृदय विचार विचारत समा हृदय विचारत भरत जी को अवध से आए हुए दूतों ने समाचार दिया गुरु बुलाई पठे दो भाई गुरुदेव ने दोनों भाइयों को बुलाया है बस गुरु भक्ति हो तो ऐसी गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मना गुरुजी की आज्ञा श्रवण करके तुरंत गणेश जी का स्मरण किया और चलते कथा यह संदेश देती है कि हमारे आपके जीवन में गुरु भक्ति का ऐसा ही आदर्श होना चाहिए वैसा नहीं एक गुरुजी जी थे उनका एक चेला तो गुरुजी ने कहा कि भाई अब हम स्नान करेंगे जल भक्त में भर के रखो तो शिष्य मना भी नहीं करता था काम भी नहीं करता था गुरुजी ने कहा कि जल भर के रखो स्नानागार में स्नान करेंगे अच्छा और फिर हाथ जोड़ के बोला अभी के थोड़ी देर में अरे गुरुजी बोले अभी नहाना अच्छा अच्छा तो जल बाल्टी में रखू कि घड़े में रखू गुरुजी बोले अरे चाय जिसमें रखे देख अच्छा महाराज फिर बोला कुएं का ले आऊं कि नल का गुरुजी बोले रहने दे इतनी देर में तो हम ही इंतजाम कर लेते हैं और नहा लेते तुरंत गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए चले समीर बेगे ह घट शरी तैल यात्रा करते हुए अयोध्या में पधारे अब अयोध्या में वो रौनक ही नहीं है श्री राम के बिना अयोध्या कैसे सुंदर लगे भरत जी शत्रुंजी से कहने लगे भूमि से न धूम हैं हवन के कहूं, गउए डकरात बिलखात बाट बाट हैं और सुने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट यहां यज्ञादि होते रहते थे सरयू जी किनारे बंदी जन यश गाते हुए दिखाई देते थे हुई घूम रही हैं, नहीं हो रहा और ये सरयू जी के घाट सुने सुने क्यों लग रहे है अब शत्रुन कहें कि मैं क्या बताऊं महाराज अयोध्या जैसी थी वैसी नहीं दिख रही तब अब वो जो रथ चला रहे थे रथ हांकने वाले वे बता नहीं पा रहे कैसे कहें लेकिन आंसू रुक नहीं रहे तो जैसे ही उनके आंसू बरसते हैं वैसे ही वस्त्र से आंसू पहुंच लेते हैं अपने उत्तरीय से अश्रु पात हो रहा है उसे पहुंच लेते हैं भरती फूल तो क्या हुआ बहाना कर दे कुछ नहीं भाल पर मुख पर, पर पसीना अधिक आ गया था बिंदु पहुंचने का बहाना कर देते अब भरत जी के मन में आशंका बढ़ती जाए पर जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो जो पुरजन मिलते वे भी पुरजन मिल न न कह कछ गो आ रही जाहे पुरजन भी मिलते तो कुछ कहते नहीं बस चुपचाप प्रणाम करते और चले जाते भरत कुशल न पूछ सक भय विषाद मन माही उनको डर लग रहा था कि पता नहीं कौन सी अनहोनी बात सुनने को मिलेगी हम कैसे पूछें तब उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह चलो जहां सब एक साथ मिल जाएं माता कैके के भवन में भैया राम अधिक समय रहते हैं लक्ष्मण भैया भी वहीं मिलेंगे पिताजी भी महारानी कैके के भवन में निवास करते हैं वे भी वहां मिलेंगे सब एक ही जगह मिल जाएंगे इसलिए रथ चलाने वालों से कहा महारानी माता कैके के, के, के, के राजभवन की ओर रथ ले चलो अब जब रथ कै माता के भवन की ओर मुड़ा तो कुछ लोग कहने लगे राम जी के बन जाने में भरत की सलाह है क्योंकि रथ कौशल्या जी के भवन की ओर नहीं गया सुमित्रा जी के भवन की ओर नहीं गया माँ कहकई के भवन की ओर ही गया क्योंकि लोग तो क्रिया देखकर ही फैसला कर लेते हैं भावना देखना तो किसी किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की बात होती है एक ने कहा कि भरत की सलाह है राम जी के बनगमन में तो दूसरा बोला ना हम ऐसी बात सुन नहीं सकते अब तुलसीदास जी ने चित्र खींचा वही भी देखो कैसा कान मूद कर दोनों हाथ से कान बंद कर लेते हम सुनेंगे नहीं रद गई जीहा और जेहवा को दांतों के बीच में दबाते एक कहा यह बात आ लिया यह झूठ और कुछ लोग ऐसे हैं कहने लगे भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है पर भरत जी को क्या पता कि उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है श्री भरत रथ कैकई माता के भवन के द्वार पर खड़ा करते रथ से उतरे तब तक कैके माता को पता लगा भरत आए विडंबना देखो आ... आ... आ... पति का शव तेल के कड़ाह में सुरक्षित रखा गया है अंतिम संस्कार के लिए और आप कल्पना करो जिस देवी के पति का शव रखा हो अंतिम संस्कार ना हुआ हो वो बेटे के आगमन की खबर सुनकर सजियार आरती मुदित उठी धाई सजियार मुदित उठी धाई द्वारे ही भेंट भवन ले द्वार पर ही आकर आरती उतारी हृदय से लगा लिया अब भरत जी ने आरती देखी और माता को प्रसन्न देखा और हृदय से लगाया जब माता ने भरत जी को तो भरत जी ने सोचा कि सब कुशल मंगल है पर दशरथ जी प्राण जहां भी होंगे क्या सोचते होंगे जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया तेरा हुआ न कोई लेकिन तुझको होश ना आया कई बार है ठोकर खाई ये जगत ऐसा ही है सुख की आस त जो मेरे भा सुख की आसत जो मेरे भा आसत जो मेरे भाई आसत जो मेरे सुख की आस तजो मेरे भाई संसार का स्वरूप ही ऐसा है आ... से क्या आशा रखी जाए अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से संबंध इतना पति पत्नी का संबंध अभिन्न संबंध और आज ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है भरत जी भवन के भीतर गए तो भवन में कोई नहीं केवल कै के कही के माता और कोई नहीं भरत जी पूछते तात मां पिताजी कहा कऊ कहा म कऊ कहाँ सब म राम लक्ष्मण दो का माँ पिताजी कहा है सब माताएं कहा है राम लक्ष्मण जैसे प्रिय बंधु कहा है कह कही माता बोली बेटा सब बात मैंने बना ली तात बात में सकल संवार मां आपने अकेले नहीं हमारा सहयोग भी किया किसने भगवान की कह कही जी कहती हैं भरत जी से कि बेटा मैंने सब बात बनाई मंथरा ने सहयोग किया। अच्छा मां तो आपने जो बनाया सो सुना कार्य आपने बनाया क्या कह कही माता बोली अभी वो सुन लो जो बिगड़ गया है पर ज्यादा नहीं बिगड़ा थोड़ा सा कछुक काज बिधि बी बीच बिगा कछुक काज थोड़ा सा बिगड़ा अच्छा मां थोड़ा सा काम बिगड़ा हा आपसे कि मंथरा से, से किससे बिगड़ा है काम अब देखो बोलने की शैली देखो कह कही जी कहती हैं ना मुझसे बिगड़ा ना मंथरा से फिर ये तो बीच में ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया यही हमारी आदत है काम बन जाए तो हमने किया और बिगड़ जाए तो भगवान की इच्छा ही ऐसी थी अब क्या करें ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाले ही बिगाड़ते हैं हम तो हमेशा बनाते ही है हमें अपना दोष दिखाई नहीं देता कहक जी कहती हैं ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया लेकिन ज्यादा नहीं कुछ कछु का काज भरत जी ने कहा कि मां वह कुछ बिगड़ा क्या है कहकई जी बहुत सहजता से कहती बेटा हुआ तो बुरा पर थोड़ा सा ही बिगड़ा क्या भूपति सुरपति पुर पगु धारे तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का देहांत तो हो गया भरत जी ने तो माथे पर हाथ रख लिया ये कुछ बिगड़ा है सब कुछ बिगड़ जाने को कहके जी कहती है कुछ बिगड़ा है कछुक काज विधि बीच बिगाड़े रोने लगे श्री भरत भरत जी को यही दुख है चलत न देखन पायू तू तो ही तात रामई तो फेहू मोही मोही पिताजी जब आप परलोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे उस अंतिम क्षण में मैं आपके पास नहीं था यह मेरा दुर्भाग्य उचित तो यह होता कि आप तन छोड़कर जा रहे थे उस समय मेरा हाथ राम भैया के हाथ में देकर कहते राम अब मैं तो जा रहा हूं पर मेरे स्थान पर अब तुम इनका संरक्षण करना भरण पोषण करना तात न राम ही सौंपे हो मोही अब समझाने लगी कह कहके माता बेटा दुख, दुख मत करो वो तो अब संसार का नियम है उनको जाने ही ही था था वो तो जाने ही था। है? बात, कोई किसी को मार डाले और फिर कहे क्यों तुमने क्यों मार दिया अरे हमने काय को उन, उन की मौत आ गई थी उन्हें मरना ही था अरे मरना था जरा अपनी ओर भी तो देखें कहके जी कहती हैं कि चिंता मत करो वो तो समय आ गया हो ऐसा ही है कोई खास बात नहीं और सुनो बात बहुत बिगड़ी जा रही थी फिर क्या हुआ क्या बनाया क्या कहके जी बोली यही महाराज जो चले गए दशरथ जी राम जी को युवराज पद पर बैठा रहे थे और बेटा तुमको तो इसीलिए भेज दिया था और मौका पाकर वो तो भला करे भगवान बिचारी मंथरा का उसने मुझे सचेत कर दिया पर मैंने भी ऐसा बदला लिया तुम्हारे लिए राज्य मांगा और राम को बन भेज दिया चौदह वर्ष के लिए और राम के साथ लक्ष्मण भी मैं जानती थी राम जाएंगे तो लक्ष्मण जाएंगे अब कोई खटपट करने वाला नहीं है तुम्हारे साथ शत्रुघुन है सुबह तो बोलते ही नहीं है लक्ष्मण बोलते थे वो राम के साथ चले गए सीता जी भी गई अब तुम राज्य करो तुम्हारे लिए ही मैंने यह सब कुछ किया है क्या संसार का स्वरूप है भर तसरे ऊ पितु मरन सुनत राम बन गौन हे तू अपन पऊ ज्ञान जिए थकित रहे राम जी के वनगमन का समाचार सुनकर भरत जी तो पिताजी के मृत्यु का समाचार ही भूल गए और सबसे अधिक दुख इस बात से हुआ कि मेरे कारण राम जी बन गए बनवासी मेरे कारण कह कही जी समझाने लगी बेटा देखो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया भरत जी ने कहा कि मां आपने वही काम किया जैसे कोई कहे कि पेड़ की पत्तियों को पानी देना था पेड़ ऊंचा था पत्तियां भी ऊंची थी वहां तक पानी देने वाला पहुंच नहीं पा रहा था तो उसने एक काम किया क्या पेड़ कोई काट दिया पानी पत्तियों तक न पहुंचे तो पत्तियां ही पानी तक पहुंच जाए पेड़ काट दिया तो पेड़ धरती पर गिरा अब सींचो अजय कितने ही बाल्टी जल डालो क्या पत्तियां हरी रहेंगी और कोई पत्तों से कहे कि हमने तो तुम्हारे लिए ही यह किया है पेड़ काटी तें पालव और कोई मछली से कहे कि तालाब में पानी बहुत है तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी हम पूरा तालाब खाली करा देते अब तुम्हारे ही मीन जियन हेत बारी उली जननी मैं जननी नियो बन जियों जन maina jiyon maina